रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार प्रॉब्लम विशेष कर्नाटक का और अपने मीडिया जर्नलिज्म है तो आज हम लोगों का एक कर बातें करनी हैं जैसे हमारे साथ जो तत्व है उसमें से हवा कितना इम्पोर्टेंट है और हवाओं को लेकर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर से काम भी करते है जैसे हवा दिखता नहीं है लेकिन वो बिना बीते ही हमारे जीवन को हमारी सांसों को देता है हमें धनरा करने का एक माध्यम बना है हवा खबर तो शायद तो एक हैं आज तो जो उसके बारे में बात करते लेकर आप सभी से ज्ञान ज्योति जी का बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद भाई जी, जी।, जी।, जी। कैसे है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं भाई जी नमस्कार सभी को मेरा नाम है डॉक्टर ज्ञाना ज्योति जो मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ और विजयपुर मेरा प्रॉपर है तो मेरा एजुकेशन एम मास कम्युनिकेशन में हुआ है और उसमें ही मैंने पीएचडी भी की हूँ वुमेंस यूनिवर्सिटी विजयपुर में मेरा एजुकेशन कम्प्लीट हुआ है एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन यह मेजरलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में हुआ था तो वहाँ पर ही मेरा पीएचडी हुआ और फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम वहाँ पर ही प्रोफेसर रूप में मैंने सेवाएं दी हैं तो वहाँ पर भी महिला ध्वनि एक ऐसे ही अच्छे से रेडियो हो वहाँ पर है कम्युनिटी रेडियो और आपका टीवी भी है वहाँ पर भी मैंने ये सेवाएँ दी हैं कितना हमने हो गया आपको ये सारी डी करते हुए हमने ये और करते हुए मेरे को आठ साल वहाँ लग गया इंटर्नशिप और वर्क भी वहाँ ही की हूँ भाई जीत so, करते हैं और हमारे और इसका लेकिन हवा है तो हमारे कैसे हमारे स्वास्थ्य को हवा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन जीने के लिए तो इस हवा को हमने कितनी इजी से हम इसको हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं उसको लेना छोड़ना माना हमने उसको यूज करते रहते हैं पर इस ह बिना हवा से कोई भी जिंदा नहीं रह सकते तो ऐसे कंडीशन में हमें हवा को बहुत रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है हवा का प्रदूषण हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है इससे सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसे पेपड़ों की बीमारी और हृदय रोग हो सकते हैं तो लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हमारी यूमूनिटी भी कमजोरी हो जाती है इसलिए स्वच्छ हवा हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है तो अभी तो हमने ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं उसके तड़फ रहे हैं उसकी ऑक्सीजन कम हुआ तो भी हमें बिल्कुल स्वास्थ्य लेने में तकलीफ में महसूस करते हैं इसलिए वो ऑक्सीजन कहाँ पे भी नहीं ये प्रकृति में से ही मिलता है इसलिए इस प्रकृति में जो इम्पोर्टेंट ये हवा है इसको प्रदूषित होने से हमको बचाना भी हमारा जिम्मेदारी है जो है और अगर थोड़ा भी हवा में बैदा हो जाती है तो वो हमारे स्वास्थ्य बढ़ा है वजह से हर व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है हॉस्पिटल और ज्यादा बीमार और स्वच्छ नहीं बने तो व्यक्ति हेल्दी और जी हवा हम तो देखते हैं शहरों के और गांव में कंपैरिज़न के तो तो गाँव की हवा बहुत अच्छे लगते हैं सभी को और शहरों में बहुत ही प्रदूषण होने लग हैं शहरों में वाहन की बहुत हम्म भीड़ मचा है और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी है और इसके कारण से अधिकतम अधिक हवा का प्रदूषण ही चाहता होने लगी है इसलिए वही गांव में हम देखते तो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर तो अधिकतम कारण ये हवा की प्रदूषण नहीं होती है हमें जो गांव में चलते रहेंगे तो एक हवा की ठंडी हवा हमारे मुंह पर ऐसे एक अलग ही महसूस हो सकता है वो हवा का टचिंग हमको ऐसे फील करता है एकदम हमारे मूड को रिफ्रेश कर सकते हैं वो हवा अपेक्षणाकृत साफ और ताजी होती है इसलिए गांव की हवा स्वास्थ्य के लिए अधिकतम अधिक, अधिक लाभदायक मानी जाती है तो गाँवों में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंगाल डायऑक्साइड वो बढ़ रही है और आ, साथ में इंगाल लैक्स बढ़ने से तो ज़्यादा अलग अलग जो अनिल है सो सोहा उसको को हमने देखते तो बहुत सारी बीमारियों का वो आह्वान कर रहे हैं तो इसलिए ऑक्सीजन का बहुत ही हमको कम इसमें मिल रहे हैं इसलिए गाँव में एक अच्छी सी प्रकृति की तेज़ों में वो हवा है वो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे है हम तो बातें करेंगे लेकिन अभी है सोना चांदी भी खरीद ना सके सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा सोना नांदी भी खरीद <सके>। <lyingcendo> ना सके सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा जिसकी पेड़ बिल नहीं कोई दू जिसकी पेड़ भी नहीं कोई दवा जिसकी पेड़ भी नहीं कोई दवा सोना चांदी भी खरीद न सके सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा वो खजाना है ये हवा वो खजाना है ये हवा करो ना, ना विश्व भरो नाना जहरीली करो हवा फिर ना किया किसी ने तुम्हें अगा करो ना विश्व भरो न जहरीली करो हबा फिर कभी किसी ने तुम्हें अगा अरे बिन हवा के कैसे जियोगे ये तो दो बता बिन हवा के कैसे जियोगे ये तो दो बता होगा हकार ऐसे होंगे हाथ होगा हकार ऐसे होंगे हाल बस मौत का ही साथ होगा होगा हकार ऐसे होंगे हाल होगा हकार ऐसे होंगे हाल बस मौत का ही साथ होगा जिसकी पेड़ों बिल नहीं कोई, कोई दवा जिसकी पेड़ों बिल नहीं कोई दवा जिसकी पेड़ भी नहीं कोई दू सोना चांदी भी खरीद ना सकी सोना चांदी भी खरीद ना सकी वो खजाना है ये हवा वो खजाना है ये हवा वो खजाना है ये हवा स्वागत करते निश्चित और ये निर्णय पवन के बारे में भी खुदरत बनकर बताई थे बहुत ही अच्छी बात है भैया आज भी कुछ तक है जैसे की आपके घर कट में और गाड़ा में जो हवा है उसका जो दबाव है जरूर जो है कुछ बदलाव के कारण कितना भी हम लोग मेहनत करते हैं तो आखिर थरूर गाँव में शहरों में थक भी जाते हैं नींद भी ठीक से नहीं गाँव हम जब जाते हैं तो अच्छी तरह से नींद है जरूर तो, तो, तो, तो आइए तो तो तो आगे बढ़ते हैं एक बहुत सुंदर बात मिलता है की हम अपने दहनी हवा के लिए कौन कौन से छोटे कदम उद्दा हम रोज जीवन में देखते हैं छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है जैसे कि पेड़ पौधों को लगाना और वाहन का कम उपयोग करना और कचरा न जलाना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना और अधिक से अधिक हमको सार्वजनिक परिवहन जो है वो अपनाना है कि ये छोटे से प्रयास हम मिलकर करेंगे तो आगे जाकर भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है कि जो रिसाइकल नहीं हो सकते ना वो प्लास्टिक है हम यूज़ कर रहे हैं अभी तो उसका रिसाइकल भी नहीं हो सकता तो उसके से प्रदूषण ज़्यादा हो सकता है उसको जलाने से वह हवा की प्रदूषण हो रहा है इसलिए हमको क्या करना है ऐसे जो रिप्रोडक्शनेबल नहीं है उसको हमने यूज़ नहीं करना है माना यूज़ करेंगे तो भी उसका एक हल्का सा हमको निवारण भी मालूम होना चाहिए और पेड़ पौधे से लगाने से हमारे को अच्छे से ऑक्सीजन मिल, मिलता जाएगा जब हम मानव ने जो ऑक्सीजन हमने ले, ले रहे हैं जो हम छोड़ रहे हैं इंगाल सो इनसे इंगाल पेड़ पौधों ने अपने अपने आहार या अपने आहार आपे ही वो क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमको क्या करना है पेड़ पौधों को संभालना है हर घर में हमको पेड़ पौधों को लगाना है और वाहन का कम उपयोग करना है और कचरा को जलाना भी नहीं है ऐसी छोटी छोटी बातों में हमने इम्पोर्टेंस दी तो हमारा एक कदम हम एक एक बढ़ करके एक जिम्मेवार लिए तो हम भविष्य में अच्छे एनवायरनमेंट में हम अच्छे जीवन जी सकते हैं हैं तो हैं हम को सकते yeah. से तो आई डॉक्टर ज्ञान ड्यूटी जी से एक और सवाल पूछते हैं आजकल पावर ऊर्जा की भी बात कर है हैं और बहुत सारे लोग जो है पवन ऊर्जा का कंपनी जो करके जो है बिजली बनवाते हैं तो आप जरा बताइए कि क्या पवन ऊर्जा के भविष्य लिए बेहतर विकल्प है? जी हाँ जी ये पवन ऊर्जा एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है क्योंकि यह प्रदूषण नहीं करती और कभी खत्म भी नहीं होती क्योंकि प्रकृति में अपने आप जो नैसर्गिक से मिलता है हमको सो ये भी क्या होता है ख़त्म होने वाला नहीं है तो यह पर्यावरण के अनुकूल है माना इसको कहते हम हम फ्रेंडली कहते हैं तो और ही बिजली बनाने का ये सस्ता वा टिकाऊ तरीका है तो इससे बिजली हम बनाएंगे तो हम सभी कामों में जो अभी बिजली हम चला रहे हैं इसके साथ ये पवन जो बिजली इससे हम क्रिएट करेंगे तो इससे भविष्य में महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से हमको ये यूज़ करके हमारा जीवन शैली को भी बदला सकते हैं और हमारा जो भी बिजली का कार्य व्यवहार है ये पवन ऊर्जा से हम आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना बहुत आवश्यक है जी, जी। जी जी और, एक और के के जैसे अभी हमने ऊर्जा को विंड एनर्जी के बारे में डॉक्टर तो आगे बढ़ते हुए आ, एक और सवाल क्या आपने कभी ताजी हवा का अनुभव किया है या ताजी हवा का हमारे मानसिक प्रभाव मानसिक और शांति का या होता है है इसका आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? जी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में होता है क्योंकि ताजगी हवा हमारे मन को शांत और तरोताजा बनाती है जब हम गहरी सांस लेते हैं तो तनाव कम होता है और मन हल्का महसूस करता है यह हमारे मूड को बेहतर बनाती है और सकारात्मक सोच को बढ़ाती है ये हमने महसूस करना बहुत जरूरी है देखे शुद्ध हवा में सिर्फ सांस नहीं है सुकून भी मिलता है हवा हमें सिखाती है चलते रहो रुको मत जब मन अशांत हो हवा के साथ कुछ पल बिताओ कुछ पल हमने हवा के साथ बिताए तो हमारा जो भी मन की अशांति हो सभी दूर हो सकता है हवा का हर झोंका प्रकृति का प्रेम का संदेश हमको देता है हवा की तरह बनो न दिखो पर हर जगह अपनी उपस्थितियाँ महसूस कराओ ऐसे हमको क्या करना है हवा को स्वस्थ हमारे जीवन को स्वस्थ बनाना है तो हवा को भी हमको बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करना है इसलिए प्रकृति के साथ अनमोल टाइम हमको बिताना है इतना अनमोल ये हवा है उसको भी हमने इतनी हर क्षण उसका यूज हम कर रहे हो तो उसका धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है हमारा जीवन में ये बहुत अच्छी ये शांति का अनुभव कराती है जैसे कि प्राणायाम करते हैं क्यों कहते हैं जो भी बीपी है कुछ की प्रॉब्लम है मानसिक अस्वस्थ है तो उनको कहते हैं आप डीप ब्रीथ करो ऐसे बहुत सारे प्राणायाम की विधियां बताते हैं इससे कहते हैं वो प्राण ऊर्जा एकदम ठीक हो तो उसके साथ ऑटोमेटिक ओरा भी अपने आप ठीक बनते जाते हैं जब अपनी ओरा स्वस्थ रहेगा तो हमारा मानसिक स्थिति भी स्वस्थ हो सकती है इसलिए हमारा मानसिक जो स्थिति है वो हवा से भी जुड़ा हुआ है इसलिए कई लोग उनको क्या कहते हैं मेडिटेशन के रूप में ध्यान के रूप में करते हैं क्या योगाभ्यास रूप में उसको करते हैं इसका मूल कारण है जो हवा को कैसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं कैसे उसको छोड़ते हैं धीमी और वेगी गति के कारण हमारा आंतरिक और भाई माना शरीर और मानसिक दोनों का स्थितियां स्वस्थ हो सकती है इसलिए हवा को हम जितना यूज करते है, वो पॉजिटिव एनर्जी हम लेना बहुत आवश्यक है हम तो दिन ब दिन देख रहे हैं बहुत स्पीडी गति से हमारा जीवन चल रहा है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लाइफ की हर कर्म में, में भी हम कंपटीशन चलते रहते हैं वो हमने सब प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय अपने अंदर आंतरिक जो शक्ति है उससे मिलने के लिए समय निकाल के इस हवा को जैसे ध्यान के रूप में हमने महसूस किया तो हमारा माइंड भी शांत होने का बहुत हंड्रेड तो यहाँ पर हमने मानसिक स्वस्थ होने का सही तरीका भी इस हवा में मौजूद है तो इसलिए हवा का बहुत रिस्पेक्ट करना हमारा जिम्मेवारी है तो लेकिन का जो है लेकिन तो बात हैं जिसके बजे लोग और उसके लिए वहाँ पर प्रदूषण के सुबह की ताजी हवा नई उम्मीद देती है शाम की ठंडी हवा थकान मिटा देती है लेकिन ये क्या हमने कभी हवा का धन्यवाद किया है ये हर बार हमको चेक करना बहुत जरूरी है हम तो अभी देखते हैं प्रकृति में ये अनमोल खजान है ये हवा इसके लिए इसके बिना हम कुछ भी जिंदा नहीं रह सकते इस जीवन ही नहीं है इसलिए ये जो आ, आंतरिक शांति के लिए और शरीर की स्वास्थ्य के लिए हमको हवा का अच्छे से तरह यूज़ करना माना उसको बनाए रखने में भी और हमारे यूज़ में भी बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है ठीक है चलो हम लोग क्वार्टर 3 का पीरियड में देखते हैं। पहले दिन मेन एपिसोड में तक बात करेंगे और बिना डिबेट टीवी के इसकी प्रक्रिया काम है। क्योंकि ये ज्यादातर क्वार्टर के लिए है तो उससे अपनी डिलीवरी बिल में खरीद उसके लिए काम करें और सुनिश्चित अच्छा कैसे हो हम थोड़ी देर में एक बार बोर्ड सेंटर के लिए सबको प्यार ऑक्सीजन मिलने के लिए कितने कुछ काम करेंगे इन संकल्प के बल्प नजर चलाए नमस्ते जय बि धन्यवाद खिड़की से जो आए नरम सा एक तेरी सांस सा लगता, दिल को पेड़ो पे, पे जो शाम की हल्की छाया उसमें तेरा पे हम है जीना फिर से आया आसमां सा खुल अंदर का हर कोना मन के बोझ को छू के गया ये नया सा से सपनों पर बरसा तेरा जादो पत्तों की सरगोशी धीरे धीरे गाए रूखे हर जब को जैसे हाथ लगाए तेरे बिना जो था वो सब थोरा सा तेरे साथ हर पल शा मेरे दिल को दे नया हौसला